मंत्रों का पद पद व्याख्यान हुआ उसके पश्चात भगवान भाष्य विचार आरंभ करते हैं अविद्या मृत्यु तृत्व विद्या अमृतम इसमें और विनाशन मृत्यु तृत्व समृत अमृतम शनुत यह संशय करते हैं तो विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या क्यों नहीं लेंगे मुख्य और अमृतत्व से मुख्य क्यों नहीं लेना तो उसके लिए कहा गया पूर्व पक्षी के विरुद्ध संशय करने का कारण जो कहा गया मुख्य लेना चाहिए किंतु इसके ऊपर कहते परमात्मा विद्या और कर्म का विरोध है समुचा नहीं हो सकता है इसलिए अपर ब्रह्म उपासना को लेना चाहिए तो उसके ऊपर संशय करने वाले कहते हैं विरोध तो ना अवगम्यते विरोधाविरुद्ध शास्त्र प्रमाण कत्वात्थ विरोध अथवा तो विरोध उसमें शास्त्र ही प्रमाण अपने मन से निश्चय नहीं कर सकते हैं यथा अविद्या विद्योपासन चास्त्र शास्त्र प्रमाणकम् तथा तद विरोधा विरोधाव्यापी अविद्या कर्माुष्ठान और विद्या है उपासना इसमें शास्त्र प्रमाण है इसी प्रकार ज्ञान और कर्म में विरोध अथवा अविरोध इसे भी शास्त्र प्रमाण होगा यथाच न हिंसा सर्वाभूता नहींति शास्त्र से ही निषिधे हिंसा नहीं करे फिर शास्त्र से विधान किया गया अधर्य पशु हिंसा याग में पशु हिंसा का विधान किया इसमें विरोध नहीं होगा उसको छोड़ करके याग के अंतर्गत पशु हिंसा को छोड़ करके अन्य हिंसा का निषेध किया गया ये मानना पड़ेगा एवं विद्या विद्युर भी इसे विरोध अथवा विरोध ऐसे शास्त्र प्रमाण से निश्चित होगा विद्या कर्मणोच समुच्चय तो विद्या और कर्म का समुच्चय कहा गया यहाँ तक तो संशय का कारण कहने पर आगे कहते सिद्धांति टीका थी। में अमृतत्म से हो गया शास्त्रीय और ज्ञान कर्म और विरोधा विरोध हो शास्त्रीय ग्राह्य हो न तर्क मात्रणी परिणक् पूरा पिछने का कहा शास्त्रीय ज्ञान और कर्म का विरोध है अथवा अविरोध तो शास्त्र के अनुसार ग्रहण किया जाएगा केवल तर्क मात्र से ये विरोध का नहीं निश्चित होगा ऐसे पर पूरा पिछले कहने पर सिद्धांती शास्त्र सिद्ध है व विरोध इतिहाह सिद्धांती कहता है ज्ञान कर्म का विरोध शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है अपने तर्क मात्र से नहीं कहते ना तो यहाँ समुच्चय के आगे विसर्ग है वहाँ प्रश्न चिन्ह हो जाएगा आगे न सिद्धांति कथान दूरमेते में विसूची अविद्याया च अविद्यादे कठोपनषेद मै दूर दूरमेते विपरीत विसूची विसूची भिन्न भिन्न मार्ग विलक्षण मग और विपरीत मगे विपरीत दूर विपरीत अत्यंत विरुद्ध मार्ग हे है दा च विधेय जो अविद्या और विद्याद्वन में अत्यंतरुद्ध है टीका मैं विसूचि का था नागति नाना गति विद्या विद्या दूर विपरीते वाले मार्ग बाले विद्या और अविद्या दूर विपरीते दूरं विपरीत का तो अतिशय विरुद्धे दोनों का फल अलग अलग होने से नाना गति नागति गम्यति गति फल नाफल वाले अत्यंत विपरीत है भाष्य में विद्यांश अव इति की वचना अविुद्ध पूर्व जी कहता है जो श्रुति में कहा गया विद्यांश अविद्यांश यदवेद दो उभम स दोनों करे तो श्रुति वाक्य से अविरोध हो जाएगा इस चेतना हेतुस्वरूप फल विरोधात् हेतु स्वरूप फल विद्या अविद्या का हेतु स्वरूप फल भिन्न भिन्न विरोध हे ठीक है नहीं आगे हेतु स्वरूप फल विरोधात् विद्या विद्या विरोध अरुद्धयुर्विकल असंभवात् समुच विधा अविरोधय चेत हेतुस्वरूपल विरोधा तो टिप्पणी में दिया आत्मनि कर्तृत्वादि अभ्यास च विद्या हेतु आत्मा में कर्तृत्व आदि अभ्यास में कर्ता हूँ देवता संप्रदाय आदि अभ्यास आरप करेंगे और अर्थिव स्वर्ग आदि फलइा करता है तो कर्म करने में हेतु अविद्याम तो कर्म का हेतु तो तो ही और ज्ञान का हेतु विवेकादि पूर्व मुमुक्षा विद्या हेतु, विवेक वैरागपूर्वक मुख्यत्व तो विद्या का हेतु दोनों में हेतु भिन्न भिन्न हो गया ज्ञान और कर्म में हेतु स्वरूप स्वरूप है कर्म और ज्ञान स्वरूप भी भिन्न है वाक्यजन्य तत्वगा चेष्टा निर्व्यपेक्ष मानस परिणाम विशेष हो विद्या स्वरूप विद्या का स्वरूप है अंतकोण का परिणाम जो वाक्य महावाक्य प्रमाण से उत्पन्न होता है तत्वावगाही तत्व को विषय करने वाले जीव ब्रह्म की एकता को विषय करने वाले ज्ञान इंद्रियातर चेष्टा निरविपेक्ष जो ज्ञान होता है प्रत्यक्षादि चक्षुरादि इंद्रियांतर के व्यापार के बिना व्यापार निरपेक्ष ही मानस परिणाम होता है श्रवण करने पर अहम अस्म ब्रह्म ये विद्या का स्वरूप है ज्ञान है और कर्म तो सर्व इंद्रिय क्रिया उ घष तो अविद्यास्वरूपम और अविद्यास्वरूप सर्व इंद्रिय क्रिया समुदाय इंद्रिय स्वर्ग आदि क्रिया को कर्म कहेंगे स्वरूप विरुद्ध हुआ स्वरूप हेतु तो स्वरूप और फल विदु का भिन्न भिन्न है फल सुखम विद्या फलम निरत से सुख है ज्ञान का फलम और कर्म फल अनित्यम अविद्यालम स्वर्ग आदि फल अनित्य इसलिए हेतु हेतुस्वरूप हाँ फल विद्या विद्या के विरुद्ध होने के कारण समुचा नहीं हो सकता है टीका में सहसंभव अनुपत् विद्या विद्या विरोधा अविरोधर विकल्पासंभवात विद्या और अविध्या का विरोध अथवा विरुद्ध उसमें विकल्प नहीं हो सकता है क्रिया में तो विकल्प होता है विरुद्ध है तो विरुद्ध अविरुद्ध है तो अविरुद्ध उसमें विकल्प नहीं होगा सिद्ध अवस्तु में विकल्प नहीं होता है क्रिया में विकल्प हो सकता है यदि विरोध है दोनों का परस्पर विरोध ही रहिएगा अविरोध है तो विरोध होगा कभी विरोध हो कभी अविरुद्ध ऐसा नहीं हो सकता है विकल्प असंभव समुच्चे विधानात तो अविरुद्धि चेत तो पूरा कहता है विकल्प तो नहीं हो सकता है समुचे विधान किया गया इसलिए अविरुद्ध हो य चेत न सहसंभवानुपति ज्ञान कर्म एक साथ हो नहीं सकते हैं टीका में दिया है सहसंभवानुपति रीति कानुपति क्यों एक साथ नहीं होगा तो उत्तर देता है सिद्धांतिका आठ के विरोध श्रवणात् कठोपनिषद ने स्पष्ट कर दिया अत्यंत विरोध करके तदगत विद्या विद्योर विरोध अस्तु पूर्व जी कहता है कठोपनिषद में जो विद्या अविद्या कर्म उनका विरोध हो अन्यत्र क्यों विरोध होगा यह तो अविरुद्ध श्रवणाथ अविरुद्ध भविष्य थी कोई विरोध नहीं दोनों ईर्षावास्य में कहा यदेद उभय स अविरोध कहा जाने से अविरुद्ध हो जाएगा इतिए नाच्यवाच्यम सिद्धांतिक ऐसा नहीं कर सकते तो वो विरोधा विरोध सिद्ध है ना विकल्पा संभवाद विरोध अथवा विरोध सिद्ध है सिद्ध मतलब निश्चित है जैसे अंधकार प्रकाश विरुद्ध है ये निश्चित है इसी प्रकार विरोध हो तो अविरोध निश्चित सिद्ध है ये नहीं कि कुछ जैसे कर्म हम चाहें तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे इसी प्रकार विरोध होगा चाहेंगे तो अग्नि गरम उष्ण स्पर्श प्रदान करेगी नहीं तो नहीं करेगी ऐसा होगा अग्निता उसने प्रकाश है ही और उष्ण प्रकाश वाला हो नहीं हो ऐसे नहीं हो सकता है दोनों का स्वभाव में यदि विरोध है तो विरोध ही रहेगा विकल्प नहीं हो सकता है उदित अनुदित हो मयूर ही पुरुष तंत्रवाद युक्त तो विकल्प इत्युत्तम उदित ज्यूहोति अनुदित ज्यूहोति ये हवन करने के लिए अग्निहोत्र करने के लिए कोई सूर्योदय के बाद कोई उदय के पहले वो पुरुष तंत्र पुरुष अपनी इच्छा से कर सकता है कभी उदय अपनी इच्छा से इसलिए वहाँ विकल्प होगा क्योंकि पुरुष तंत्र सिद्ध साध्य है इच्छा से कर सकता है वहाँ विकल्प कहा गया किंतु जहाँ सिद्ध वस्तु है वो विरुद्ध है तो विरुद्ध अविरुद्ध है तो अविरुद्ध अपने विकल्प नहीं हो सकता है जदि विकल्प नहीं होगा तो पूरे पैसे कहता तो अविरुद्ध वस्तु विरुद्ध नहीं हो वस्तु हेतु हे समुचय विधि बोला दे दो समुचय विधान किया गया अस्तभेद वयम स एक साथ अनुष्ठान करे अविरुद्ध इति इत चेत सिद्धांति कहता है न मुख्य ब्रह्म विद्या विद्यु शुक्ति विद्या सहसानुपते समुचे विधि असिद तुम समुच्चय विधान मान करके ही कहते अविरुद्ध समुच्चय विधान सिद्ध ही नहीं निश्चित नहीं ये क्योंकि मुख्य ब्रह्म विद्या और अविद्या कर्म दोनों का विद्या के साथ अविद्या का विरुद्ध है मुख्य ब्रह्म विद्या के साथ अविद्या का अविद्या सदय से कर्म लेते हैं तो मुख्य विद्या से उपासना नहीं लेकर के मुख्य यदि ब्रह्म विद्या लेंगे तो ब्रह्म विद्या के साथ अविद्या के विरुद्ध है जिस प्रकार सुक्ति विद्या अविद्या शक्ति विद्या और सुक्ति की अविद्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते विद्या सुक्ति ज्ञान हो गया तो अविद्या नष्ट हो जाती है जिस प्रकार विद्या अविद्या के साथ सुक्ति की नहीं रहती है इसी प्रकार ब्रह्म विद्या हो और अविद्या रहे सहसंभव अनुभवते एक साथ हो नहीं सकते इसलिए विद्याम च विद्या अविद्यांश ये तदवेद उभय स यहाँ समुचे का विधान नहीं है ये दोनों का एक साथ अनुसार करने के लिए कहा गया मुख्य ब्रह्म विद्या के साथ विद्या कर्म ये हो नहीं सकता है सिद्धे समुचे विदु तद बलाद अविरुद्धावगम अविरुद्धावगम आच समुचे सिद्धि अनुन्यास्य पहले समुच्चय विधान किया गया इसलिए अविरुद्ध कहते तो हो और अविरुद्ध निश्चित होगा तो समुच्चय सिद्धि ये परस्पुर अनुन्यास दोष है जब तक समुच्चय विधि निश्चित नहीं है तो अविरोध कैसे नीचे होगा आपको तो समुच्चय विधान किया गया इससे अविरुद्ध हो और अविरुद है इसलिए समुच्चय तो ये अनुन्यास दोष है सह संभवानुपत्ता अवपी क्रमेण एकाश्रेय विद्या कहता है एक साथ दोनों नहीं हो सकता है किंतु क्रमशः तो हो सकता है पहले अंधकार था आगे दीप जलाएंगे तो प्रकाश होगा पहले अंधकार बाद में प्रकाश हो गया फिर दीप घटा देंगे तो अंधकार हो सकता है क्रमशः हो जाएगा साथ नहीं होने पर भी इसी प्रकार क्रमेण एकाश्रय विद्या विदेश आता एक ही अधिकारी में विद्या अविद्या क्रमशः हो इति चेत सिद्धांत कहता है अभी देखना पड़ेगा पहले कौन बाद में क्या यदि पूर्व अविद्या पश्चात विद्या यी क्रमश पहले अविद्या अर्पित विद्या ये सत्य है अविद्या तो से ही अरे विद्या अनुसार अविद्या के निवृत्ति तरह समुचय तब तो समूचे इष्ट सिद्ध है यदि पश्चात तरी संभव पहले अवि विद्या पश्चात अविद्या पहले ज्ञान हो जाए फिर अविद्या अविद्या उत्पत्ति पहले बाद में कैसे होगी ये न विद्युत उत्पत्ता अविद्या ह्यवाद तदा से अविद्यापत्ति एकादश सियात विद्याविधि क्रमण भाष्य में दिया क्रमेण एकाद्रे स विद्याविधे चेन्न विद्योत्पत्ता अविद्यावाद विद्या की उत्पत्ति होते ही अविद्यावृत्ति होगी अविद्या अविद्यावृत्त होने पर जहाँ अविद्या की निवृत्ति होगी वहाँ तदाश्रे फिर अविद्या नहीं हो सकी अविद्या अनादि आगे फिर उत्पत्ति नहीं हो सकती न अग्नि उष्ण प्रकाश से ज्ञान उत्पत्त यस्म आश्रे तदनुपन्न तस्ने अग्नि प्रकाश वैसे अभिधया उत्पत्तिना संसान वा अग्नि उष्ण प्रकाशस् अग्नि उष्ण या प्रकाशे अग्नि उष्ण प्रकाश विज्ञान उत्पत्त ज्ञान किसको हो गया ज्ञान ब्रह्मज्ञान यथार्थे क्या ज्ञान यथार्थे अग्नि उन्न प्रकाश यस्म आश्रय तदुत्पन्न जहाँ ये ज्ञान जिसको उत्पन्न हुआ उसी आश्रय में उसी को ही उसी साधक में तस्व आश्रय शीतोग्नि अप्रकाशवा अग्निशीत अथवा अप्रकाश, अप्रकाश ये अविद्या उत्पत्ति नहीं होगी ये अविद्या नहीं होगी ना संशय अज्ञान वा ब्रमज्ञान नहीं शीतो अग्नि अप्रकाश यह अभिदय कहा था ये ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होगी और अग्नि उष्ण शीतो व प्रकाश अप्रकाश हुआ संशय भी नहीं होगा और अज्ञान बा और ज्ञान अज्ञान रहेगा अग्नि शीत प्रकाश इसका अज्ञान ये नहीं रहेगा ज्ञान जो उत्पन्न हो गया आगे अज्ञान संशय भ्रम नहीं हो सकता है इसमें सर्वाणी भूता आत्मी वा त्र कुम कशोकमश्यत ये शोकमोहासंभव श्रुते शोकम का गया क्या और आदि से अविद्या उसका कार्य कुछ नहीं टीका में पूर्व सिद्धाया अद्याद्धस्तवाद अ अन्या, उत्पत्त कारणसंभवा मूला भाव ना भ्रम संसायाग्रहण विदुष अनुपत्ति पूर्व सिद्धा अविद्या अविद्या तो अनादिकाल से है अनादिकाल से अविद्या स्वाभाविक है ज्ञान से प्रध्वस्तत्वाद उसका अध्वंस हो गया ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी और अन्य श्या उत्पत्त अन्य अविद्या की उत्पत्ति के लिए कारण अभाव अविद्या अनादि अन्य अविद्या होने के लिए कारण नहीं है मूलाभावे न अविद्या मूल अज्ञान जब नहीं रहे तो भ्रम संशय ग्रहणा नाम अभी विदुष भ्रम संशय अग्रह अप्रामाण्यम त्रिद भिन्नम मिथ्यात्व अज्ञान संशयी मिथ्यात्व अज्ञान संशय मिथ्यात्व भ्रम संशय और अग्रहण ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी अज्ञान दोन तीनों नहीं हो सकता है विदुष विद्वान जिसको ज्ञान हो गया आगे भ्रम नहीं होगा तद विषय को संशय भी नहीं होगा अज्ञान भी नहीं रहेगा विदुषानुपत्ति विद्वान को इसे नहीं हो सकता है इसलिए पहले विद्या उसके बाद अविद्या ये संभव नहीं है विद्युत्पत्तो महाभूत अविद्या कर्म तो भविष्य ही विद्युषी व्याख्यान भी चटनाद विदर्शनाद इति आशं क्या कहता है अविद्या शब्द से तो कर्म ज्ञान होने के बाद अविद्या नहीं रहेगी विद्युत्पत्तो महाभूत अविद्या विद्या ब्रह्मज्ञान होने के बाद मुख्य ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होने पर अविद्या नहीं हो किंतु तो कर्म तो हो जाएगा कर्म तो भविष्य ही भी, भी क्योंकि विद्वान भी भिक्षाटन करेगा नहीं करेगा व्याख्यान भी करता है भिक्षाटन करता है और आदि से अपने सब व्यापार करता है खाता पीता स्वता सब करता है तो सब दर्शनार्थ तो इस प्रकार कभी जप करता है ध्यान करता है बैठ रहता है तो वैसे कर्म भी करें जो भी कर्म भी तो शास्त्र कर्म ये तो आशंख अविद्या अवद्यासंभवा तदुपदान सेमणोपत्तिवजा अवचा अविद्या जब संभव नहीं अविद्या असंभवा तदुपन से कर्म अविद्या अविद्या है कारण कर्म का अविद्या नहीं तो अविद्या का कार्य कर्म भी नहीं हो सकता है कर्मी अनुपत्ति अवचा पैले कहा आरंभ भाष्य प्रारंभ में कहा था अमृतम अश्नते आपेक्षिकमृतम अमृतमस्नुति स्मृति जो है, है, का है मुख्य अमृत नहीं हो सकता है आपेक्षिक अमृत है विद्या शब्द न परमात्म विद्या ग्रहणे हिरणमयन इत्यादि द्वार मार्ग आदि याचना उनको पर विद्या शब्द यदि ब्रह्म विद्या परमात्मा विद्या लेंगे परमात्म ज्ञान होने पर उसके न तस्य प्राण उत्क्रामती यही लीन हो जाता है तो उसके लिए मार्ग याचना हिरणमय न पात्र न सत्यशापीत ये द्वार मार्ग आदि याचना नहीं होगी हिरण में न इत्यादि ना द्वार मार्ग आदि याचनम अनुपन्नम मुख्य ब्रह्म विद्या से तो कहीं गमना नहीं है उपासक उत्तरायण मार्ग से जाएगा ज्ञान जिसको हो जाता है उसको तस्व गमना नहीं होता है तस्माद उपासना या समुचयो न परमात्मा विज्ञाने नैती इसलिए कर्म का समुचय उपासना के साथ परमात्म ज्ञान के साथ नहीं हो सकता है इति यथा इतिलिए यहात मंत्राणम यथ व्याख्या अस्माव्याख्या मंत्राणमर्थ ज्येष म्याख्यानिक मंत्रों का ऐसा ही अर्थ इतम्यती भगवान भाष्यकार कहते हैं ज्यो व्याख्यानिक अब टीके समुच नहीं हो सकता है टीका में अब चोदन प्रयुक्ता कर्म चोदना प्रयुक्ता चोदना चोदन प्रयुक्त अनुष्ठानम यद चोदना प्रयुक्त अनुष्ठान कर्म विधि प्रयुक्त है कर्म का अनुष्ठान विधान किया गया तो वैदिक विधि वाक्य से उसका अनुष्ठान होता है विधि वाक्य से अनुष्ठानम यस्य अपने इच्छा से कोई करेगा कर्म कुछ ना कुछ करके लकड़ी जला करके शाट कोट पहन कर उसके ऊपर के जाने जैसे डाल करके कुछ ना कुछ शोक बोलो फिर सुहा करके हवन करो कुछ ना कुछ बोलो फिर सुहा कर खाली अग्नि में घी डाल देने से हवन हो जाएगा कर्म हो जाएगा नहीं कर्म विधि पूर्वक होना चाहिए जिस जैसे मंत्र से विधान किया गया जो कर अधिकारी वो करना चाहिए सार्विक कर्म विधि अनुष्ठान होता है विधि के बिना अपने मन से कुछ कर्म करे वो कर्म नहीं है शास्त्रीय कर्म नहीं वो कर्म तो निषिद्ध कर्म भी होता है लौकिक कर्म ही भी होता है जो कर्म ज्ञान उपासना आदि में कर्म शब्द लेते हैं वि तो कर्मा विधि प्रयुक्त का अनुष्ठान होता है जिसके लिए जैसे विधान किया गया जिस प्रकार करना है इसी प्रकार किया जाता है तो कर्म अपने मन से नहीं ज्ञाने न सह तब समुचितम और जो कर्म वेद विहित तो कर्मा उसका ज्ञान के साथ समुचय करना तुम तो चाहते हो सिद्धांति कहता है पूर्व पक्षि को ब्रह्मात्मेकत्व तो साक्षात अनुभव तो न चोदना कामिनो ही सर्वास् चोदना ब्रह्मात्मे का तुम तो साक्षात में ब्रह्म साक्षात अपरक्ष अनुभव जिसको हो गया उसके लिए कोई विधि नहीं संभव नहीं है न चोदना संभवती कामा अभाव कामना ही नहीं तो कुछ कामना ही नहीं ज्ञान हो जाए अन्य पर कुछ नहीं ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं काम्य वस्तु कुछ यही नहीं किसकी कामना करेगा कामिनु ही सर्वास्तना और जिसकी कामना है उसके लिए विधि है यजे तो काम इत्यादि हे तो भी उसके लिए। है कामना हेतु विदि उकली अकामन क्रिया कचि दृश्य तेने कसि यु तेजंतुस्त काम से चेष्ट इति स्मरणार अकाम कामना रहित पुरुषस्य काचित क्रिया न दृश्यते दृश्य क्यचि न दृश्यते कामना नहीं तो कोई क्रिया नहीं दिखती कोई क्रिया नहीं होती यहाँ कस्य कई क्रिया नहीं होती कामना क्य। रही क्योंकि ही अस्मात् जंतु यद्यत यद कुरते तत्त काम से चेष्टम जो कुछ जीव करता है कामना से ही चेष्टित काम से प्रेरित होकर करता है कुछ न कुछ कामना होने पर करता है प्रयोजन मनुद्देश्य नहीं मंदु भी प्रवर्तते बिना प्रयोजन मंदोबुद्धि वाला भी प्रवृत्तन नहीं होता है कुछ कर्म करता है तो कुछ न कुछ कामना है और कामना नहीं तो कोई कर्म नहीं है तो ज्ञानी जैसे जो यदि कर्म कुछ होता है उसी व्याख्याटन व्या भिक्षाटन व्याख्यान कभी ध्यान करता है गंगा स्नान करता है तो वो जो कर्म करता है वो कर्म कर्माभास ये मेरा कर्तव्य सोच कर नहीं अपने अभ्यास से कुछ करता है वाल ये कर्म नहीं वो तो अकर्म है कर्म ही अकर्म ही अपसे कर्म देह इंद्र मन में कर्म होगा आत्मा में कर्म है ही नहीं आत्मा निष्क्रिय है वो कर्म होते समय नई किंचित कर्मति युक्त तो ज्ञानी में जो कर्म दिखता है वह आभा कर्म नहीं है विद्वत शरीर स्थिति है तो अविद्यालय शास्त्र कर्म से संतम तो विद्वत से भिच्छाटन आदि अरे भिच्छाटन करता है कभी शिष्य को उपदेश करता है अपनी क्रिया करता है कभी जप ध्यान कर लिया ज्ञान होने के बाद क्या कोई जप कर सकता है जप करेगा तो ब्रह्म ज्ञान रहेगा मंदिर में जा सकता है ब्रह्मज्ञान होने के बाद क्या मंदिर में जाकर कोई साष्टा प्रणाम कर सकता है झुक कर प्रणाम करेगा तो ब्रह्मज्ञान का का उसकी अवमानना हो जाएगी ना ये कुछ नहीं ब्रह्मज्ञान हो गया तो शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है जैसे शरीर पहले जो खाता था ब्रह्मज्ञान होने के बाद वही चीज़ खाएगा या कुछ अलग चीज़ आएगा उसके लिए स्वर्ग से जैसे खाना पीना करता है खट्टा मीठा लगता है ज्ञान होने के बाद बच्चा पता चलेगा ये खट्टा चले ये मीठा पता चलेगा या पता नहीं चलेगा भोजन नहीं भात के स्थान पर इतने कीचड़ लेकर दे दो गोबर लेकर रख दो ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसको तो पता नहीं चलेगा ना भेद पता चलेगा तो व्यवहार में ऐसे जो भेद रहता है ज्ञान होने के बाद वो तो जो करता है ब्रह्म ज्ञान होने के बाद शरीर रहता है और ज्ञान नष्ट हो जाने पर भी शरीर नहीं रहेगा तो ज्ञानी कहाँ रहेगा उपदेश करने के लिए शरीर जो रह रहता है विद्वत शरीर स्थिति विद्वान ज्ञानी का शरीर रहता है शरीर की स्थिति शरीर रहता है तभी ज्ञानी उपदेश करेगा शरीर की स्थिति का हेतु भी अविद्या अविद्या कारण नहीं तो उसका कार्य शरीर की स्थिति कैसे होगी तो अविद्या का ले स अविद्या का लेस स्वल्प अविद्या रहती है जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक उसका कारण प्रारब्ध कर्म रहेगा शरीर रहेगा तो उसका कारण कर्म रहेगा कर्म रहेगा तो उसका कारण अविद्या भी रहेगी ज्ञान होने के बाद भी जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक ज्ञान हो गया प्रतिबद्ध प्रारब्ध कर्म कौन से अविद्या की निवृत्ति तो हुई कुछ अविद्या रह जाती है भूयशांति विश्व निवृत्ति फिर अंत में संपूर्ण माया की निवृत्ति होती प्रारब्ध क्षय के बाद का लेस रहता है लेस में तो मतलब स्वल्प मात्रा कहीं लेस कहते हैं कहीं संस्कार कहते हैं कुछ रहता है जिसके कारण तो उसके आश्रय में ज्ञानी में कर्म से संमित्तु प्रारुध कर्म रहता है कि कर प्रार्ध कर्म के कारण विदुषो भिच्छाटनादि प्रारब्ध है उसका जीवन रहेगा तो भिच्छाटनादि करेगा जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएगा क्योंकि भिक्षाटनादि नहीं करता है अथवा शर् समाप्त हो जाए तो भिक्षाटन करने पर भी समाप्त हो जाए तो मर जाएगा न कर्म चोदना कर्म नहीं कर सकता है भिक्षाटन व्याख्यान कुछ कर दिया जब प्रार्ध कर्म है उसके कारण कुछ कर लेता है अभी ये करना मुझे कर्तव्य समझ करके नहीं स्वभाव से हो जाता है कर्म है किंतु आगे अग्निहोत्रादि कर्म भी करे ऐसा नहीं न कर्म भिक्षाटनादि है न कर्म कर्म क्यों नहीं करेगा जब भोजन करता है तो कर्म करे जोदना भावा, तो उसके लिए विधि नहीं है विधि नहीं होने से शरीर से कभी कुछ कर्म हो जाता है मंदिर में गया जप करता है ध्यान करता है कुछ कर लिया तो विधि प्रयुत प्रेरित होकर के नहीं ये मेरा कर्तव्य सा समझ करेंगे नहीं स्वभाव से हो सकता है किन्तु यावत प्राण शरीर संयोग भावी तत्कर्माभाम जब तक प्राण शरीर संयोग भावी प्राण के साथ शरीर का संयोग है अर्थात देह में प्राण जब तक है तो शरीर में कुछ क्रिया होगी इंद्रिय शरीर मन से कुछ कर्म कर सकता है वो कर्म तत्कर्माभाम कर्म नहीं कर्माभास कर्मता आभाष कर्म नहीं अहम ऐसे देहादि में कर्तृत्व बुद्धि करके जो कर्म होता है इसको कहते कर्म देहादि में कर्तृत्व बुद्धि नहीं अहम बुद्धि नहीं आत्मा में कर्तृत्वबुद्धि नहीं तो देहादि से कर्म होता है तो कर्म नहीं कर्माभास जिसको भगवान गीता में कहा कर्म नहीं अकर्म ही देहादि के कर्म को अकर्म समता है कर्माभाव क्योंकि देहादि के कर्म का संबंध आत्मा के साथ नहीं होता है आत्मा में कर्म का अभाव है तो कर्म देहादि में होता है और देहादि के कर्म को अपने में वो नहीं मानता है अज्ञान देहादि में अहम बुद्धि करने से देहादि के कर्म को आत्मा में आरप करता है ज्ञानी का देहादि में अहम ऐसे अभिमान नहीं होता है अहम बुद्धि उसकी नहीं होने से देहादि के कर्म को अपने में आत्मा में आरोप नहीं करता है उसके दृष्टि से कोई कर्म नहीं अन्य लोग आरोप करते ज्ञानी भोजन करता है विचादन करता है उपदेश करता है जब तक प्राण शरीर संयुक्त है देह है प्रार्ध कर्म है, तो कुछ कर्म होता है तो कर्म नहीं कर्माभास तत्स्य विद्वान न स्वागत मान्य थे विद्वान में कर्मकर्ता नहीं मानता है क्योंकि कर्मा अध्यास उपादान अविद्या असम्भवाद कर्म का अध्यास आरोप करने का कारण ही अविद्या स्वरूप के अज्ञान होने से आत्मा में देहादि के कर्म को अध्यास आरोप किया जाता है यदि स्वरूप का ज्ञान जिसको हो गया अन्य कर्म को अन्य में क्यों आरोप करेगा अध्यास कर्म का अध्यास होता आरूप होता है देहादि के कर्म को आत्मा में अध्यास आरप किया जाता है आगरप का कारण है उपादन कार उपादन है अविद्या अविद्या जब तक है तो देहादि के कर्म को आत्मा में आरप करता है अज्ञान और ज्ञान हो जाने पर अविद्या असंभव अविद्या नहीं रह सकती ज्ञान होते अविद्यावृत्त हो गई और जो लेस अविद्या है उतने केवल अविद्या कर्म प्रार्ध कर्म के लिए देहादि महमबुद्धि के लिए नहीं वो आवरण नष्ट हो जाता है ना किंचित करमी प्रत्याच ज्ञानी मानता है मैं कुछ नहीं करता हूँ देहादि से कर्म होता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता हूँ भाव अभिप्राय हुआ यदुक्त अमृत शब्द न मुख्यमेव अमृतत्म तो के न गृहते पूर्व पिछले ने कहा था अमृत शब्द से मुख्य अमृत तो क्यों नहीं लेना विद्याशब्देन च परमात्मा विद्ये विद्या विद्याश से ब्रह्म विद्या मुख्य लेना चाहिए अमृत शब्द से मुख्य अमृत तो मुख्य लेना चाहिए क्यों नहीं लेना है तत्राह अमृतम अश्मत आपेक्षिकमृतम आपेक्षिकमृतलैना मुख्य अमृतत्व नहीं है मुख्यामृतत्व्रहणे हिणमयादी मंत्रेण द्वार मार्गयाचना याचना अन्पपन्न सैद मुख्य अमृत यदि मोक्ष लेंगे मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञानी को कहीं जाना नहीं पड़ता है हिरण में मैयादि मंत्र दिया सत्य से तो द्वारम द्वार मार्ग द्वारम खोल दो मार्ग उत्तरायण मार्ग से अग्नि नय सुपताराय मार्ग याचना ये तो अप्रमाणिक हो जाएगा मुख्य ब्रह्म विद्या जी दिलेंगे मुख्य अमृतत्व लेंगे तो क्योंकि श्रुति कहते न तसे प्राण उत्क्रामंती अत्र ब्रह्म ब्रह्मस्त इत्यादि श्रुते वो ज्ञानी का प्राण उत्क्रमण नहीं होते यही ब्रह्म के साथ एक हो जाता है ज्ञानी ब्रह्म के साथ एक हो जाता है अत्र ब्रह्म समस्कृति ब्रह्म के साथ एक हो जाता है घट नष्ट होने पर घटाकाश को महाकाश में मिलने के लिए कुछ करना जाना नहीं पड़ता है वो एक ही तथ मुख्यार्थ गौणार्थ ग्रहणम युक्तम गौणार्थ नहीं लेकर मुख्यार्थ लेना चाहिए अग्नि ना पचती तो मुख्यार्थ अग्नि लेना पड़ेगा किंतु जहाँ मुख्यार्थ का बाद हो जाता है तो गौणार्थ लेना पड़ेगा अग्नि मानव का मा, लड़का को कहा अग्नि लड़का है अग्नि तो ही नहीं तो मुख्यार्थ का बाद होगा मुख्य अग्नित्व मानव का लड़का में है ही नहीं तो मुख्य का अर्थ का बाद होने से गौणार्थ ग्रहण होता है लोक में भी अग्नि सदृश सिंह हो मानव का लड़का को सिंह कह दिया सिंह है ही नहीं तो भी हाँ गौणार्थ लेना होता है जहाँ मुख्यार्थ का बाद हो जाता है वहाँ गौणार्थ लिया जाता है तो यहाँ भी मुख्यार्थ का बाद होता है मुख्य अमृतत्व तो लेंगे तो मुख्य अमृतत्व तो प्राप्ति के लिए तो जाना नहीं पड़ता है उत्क्रमण नहीं होता है तो फिर वो सत्य ब्रह्म के लिए प्रार्थना करते है तेज को हटा दो और शोभन मार्ग से हमको लो ये द्वार मार्ग याचना नहीं होगी मगर नहीं होगी अप्रामाणिक हो जाएगा त तो अर्थ बाधा तो गौणार्थ ग्रहण तो अर्थ का बाद होने से गौणार्थ ग्रहण टीके यस्माद अर्थांतरण न संग तस्माद ही यस्माद अर्थांतरण न संग जैसे हमने व्याख्यान किया भगवान भाष्यकार कहते हैं उससे अन्य अर्थ संभव नहीं है विद्या का मुख्य ब्रह्म विद्या लेंगे तो कर्म के साथ उसका समुचय हो नहीं सकता है विद्या और अविद्या दोनों साथ करें तो उपासना ज्ञान पूर्वक पक्षी मेहमान सकलों को कुछ लोग कहते ज्ञान होने के बाद भी कर्म करना चाहिए ज्ञान तो हो गया ज्ञान मात्र से क्या मौके मिलेगा ज्ञान हो गया तो फिर कर्म करो फिर कर्म करेंगे तो ज्ञान कर्म दोनों मिलकर मुख्य देंगे क्योंकि यहाँ सिद्धांत तो हुआ मुख्य ज्ञान के साथ कर्म का समुचय हो नहीं सकता है सोते में समुचे विधान किया गया जरूरी तो समूचे जो विधान किया गया समुचय उसका होगा जिसका समुचय हो सकता है उपासना का समुचय कर्म के साथ हो सकता है मुख्य ज्ञान का समुचय कर्म के साथ नहीं हो सकता है इसलिए मुख्यार्थ का बाद हुआ एक तो संभव नहीं दूसरा है मुख्य ब्रह्म ज्ञान हो तो मुख्य अमृतत्व मुख्य प्राप्त होगा मुख्य अमृतत्व मुख्य प्राप्ति के लिए तस् न न तसे प्राण उत्क्रमती प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है यही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ज्ञानी तो मार्ग याचना अनुपपन हो जाएगी इसलिए मुख्यार्थ का बाद होने से गौणार्थ ग्रहण करना चाहिए और अर्थांतर संभव नहीं तस्माद् उपवा तस्माद् या समुचय न परमात्म विज्ञान है ना भगवान भाष्यकार कहते उपासना के साथ समुचय होगा परमात्म विज्ञान के साथ नहीं फिर व्याख्यात मंत्राण अर्थ मंत्रों का जैसे हमने कहा ऐसे ही ये परम्यते थे ऐसे उपनिषद का प्रारंभ में यहाँ कहा गया था तात्पर्य ग्राहक लिंग के द्वारा एक अद्वितीय ब्रह्म में ये उपनिषद का तात्पर्य षष्ठ पृष्ठ में आया था ईसावास्यमित उपक्रम टीका में ष्ट पृष्ठ में आया था ईसावास्य मित उपक्रम में आरम्भ किया गया था प्रथम मंत्र और अष्टम मंत्र में सपरेगा सुक्रम ये उपसंहार किया गया आरम्भ क्या ईसा वाष्यम एक आत्म है उसे सब को आच्छादन कर दे ढक दे और किसी का ग्रहण नहीं करे एक आत्मा परमात्मा ही है और वही व्यापक सप रेगा शुक्रम कह करके अष्टम मंत्र में वह व्यापक है शुद्ध है शरीर सूक्ष्म कारण सर्वर्जित है इस करके वही अद्वितीय आत्मा का ही अंत में उपसार किया गया अष्टम मंत्र में अकायम अवरणम अस्नाविर अकायम कह करके किसका निषेध किया गया था सूक्ष्म शरीर और अव्रण मस्नाविरो करके थोड़ा सा शुद्ध करने से कारण सर का निषेध किया पाप रहित है तो सर्व सब के ऊपर है सब स्वर्ग है ऐसे कह करके एक अद्वितय तत्व का जिन के ऊपर है जो ऊपर है सब वही एक अद्वितीय तत्व उपक्रम उपसहारो उपक्रम उपसंहार दोनों एक अर्थ होना चाहिए ये दोनों एक, एक अद्वितीय तत्व से उपक्रम करके उपसहार किया गया इसलिए एक अद्वितीय तत्व ही श्रुति सुथ में श्रुति का तात्पर्य उपक्रम उपसार प्रसार अन्यजद एकम तदंतर सर्वस्व इतिहा अभ्यास दर्शनार्थ और मध्य में आया अनेजद एकम चरण बजते एक अद्वितीय तत्व ही तदंतर अस्य सर्वस्य तदो बाह्य से सब सबके अंदर है बाहर है उसके बीच में भी एक अद्वितीय तत्व का कथन किया गया इसको कहते अभ्यास बीच में किया गया कहा गया अब ती तो अभ्यास हुआ उपक्रम उपसंहार अभ्यास आगे अपूर्वता अपूर्वता के नय न देवा अपूर्व अनुपुर देवता इंद्रिय उसको प्राप्त नहीं करते हैं इंद्र का विषय नहीं है जहाँ इंद्रिया मन जाते उसके पहले ही वो पहुंचा हुआ जैसे व्यापक होने का ना तो इंद्र का विषय नहीं कहना ये अपूर्वता अपूर्वता संकीर्तनाथ उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता अरे फलम कौ मोह क अनुपश्यते इति अनुपष्यत फलता संकीर्तनाद एक, तो एक तो ज्ञान जब हो जाता है एक तम तो अनुप्यत शास्त्राचार्य उपदेश एकत्व तो का साक्षात्कार करने पर उसका शोक मोह कहाँ है आक्षेप क्या शोकम हो, क्या हो का अभाव शोकम की निवृत्ति यही फल क्या अपता फलम आगे अर्थवाद कुरने वेह जी जीवी शर्भेदशन कर्म करणे न असुरया नाम ते इत निंदयाव ने वे ही कर्माणी जी जी कह करके भेद दृष्टि के अज्ञानी के लिए कर्म करने के लिए कहा कर्म करता है कर्म करके रहे आगे कहा असुरैया नाम तेलो का अंधे तम न तमसावता जो आत्महत्या कह करके ऐसे अज्ञान अंधकार में प्रवेश करते जन्म मन को प्राप्त करते अज्ञानी की निंदा की गई कर्म करेंगे अज्ञानी की निंदा करने से भेददर्शी की निंदा की भेदृशी अज्ञानी वेदर्शी की निंदा करने से एकात्म दर्शन से स्तुतत्वाध नहीं निंदा निंदम निंदित प्रवर्त अभी तो विधेय स्तुत क्या निंदा करते तो अज्ञानी की निंदा करने से हमको क्या मिलेगा अज्ञानी की निंदा से वेदर्श दर्शन की निंदा करने से एकात्म दर्शन एकात्म दर्शन एक ब्रह्म ज्ञान की स्तुति हो जाती है द्वैत ज्ञान की निंदा करने से अद्वैत ज्ञान की स्तुति हो जाती है ये हो गया अर्थवाद और उपपति है युक्ति है तस्मिन अपमात ऋष्वा दधाती तो युक्ति अविधाना चस्मिन सत्यो ही परमात्मा होने से ही मातृश्वादाह सकर्म फल हिरण्य कर्म देता है स्व कर्म सूर्यचंद्र आदि प्रभुत्व होते हैं ऐसे नियामक है होने से ऐसे कह करके सारे ईशावासी उपनिषद का त्पर्य तात्पर्य ग्राहिंग से सिद्ध होता है क्या तात्पर्य ग्राहिंग है श्लोक उपक्रम उपक्रम उपसहारा उपक्रम उपसहारो आगे अभ्यास उपक्रम व अभ्यासो पूर्वता फलम अभ्यास अपूर्वता और फलम अर्थवाद उपपत्ति चर्थवाद अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय तात्पर्य का निर्णय करने के लिए लिंग है कितने लिंग है पहला है उपक्रम उपक्रमोपसाह मिल करके एक ही जिससे आरंभ किया गया उस उपसंहार किया गया दोनों एकार्थक हो तो एक लिंग हुआ उपक्रम उपक्रमोपसारोह और वो आगे बीच में कहीं कह दिया तो उसको कहते अभ्यास में आरंभ किया गया अंत में उपसार किया गया मध्य में उसका कथन किया गया अने यदम मनुष्य एक है चरण वर्जित है तो अद्वितीय तत्व तो का अभ्यास और अपूर्वता है नयन देवा अपन वूर्वता फल है कौम कोश कह करे कह स फल और अर्थवाद अर्थवाद अपूर्वता फलन और तो बाद हाँ सूर्या नाम देख करे के भेद दर्शन की निंदा की गई ज्ञान की स्तुति के लिए अज्ञान अद्वित ज्ञान की स्तुति के लिए और युक्ति तस्मिन अपरिषा ददाती मातृषा ददाती इसी प्रकार छह तात्पर्य ग्रह के लिंग के द्वारा एक अद्वितीय ब्रह्म में इस उपनिषद का तात्पर्य और अद्वितीय ब्रह्म का उपदेश करने के बाद जो उसके लिए अंत शुद्ध नहीं कर्म करते हैं उनके लिए विधान किया गया ज्ञान उपासना और कर्म ज्ञान के लिए सबसे श्रेष्ठ है निवृत्ति मार्ग से मैं ब्रह्मों से ज्ञान सर्वेषणा इच्छाओं का त्याग करके केवल वेदांत श्रवर्ण मन निधिदासन करके साक्षात्कार करें सबसे उत्कृष्ट साधना उत्तम उत्तमाधिकारी के लिए जब अंत कोण शुद्ध नहीं है कामना है तो उसके लिए कर्म करे उपासना के साथ कर्म करे जो आश्रमित तो कर्म करें और देवताओं का ध्यान उपासना भी करें उपासना भी करते समय कर्म करे कर्म उपासना समुचय करने के लिए कहा गया विद्या च विद्यामच विद्या विद्या दोनों करें उसके बाद थोड़ा अंतःकरण तो कोण शुद्ध हो जाए तो उपासना उपासना भी कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं कोई प्रकृति शक्ति उपासना करते हैं तो दोनों की उपासना करने के लिए कहा गया सम्भुति चम्बीनाशमच यह तद्वेद वे सम्भूति कहकर के कार्य ब्रह्म और प्रकृति दोनों की उपासना मिला करके ये उपासना कहने समुच्चय के लिए पहले एक एक का एक एक की निंदा की गई कर्म उपासना समुच्चय विधान करने के लिए पहले कर्म विद्या और अविद्या दोनों की निंदा की गई फिर आगे दोनों का पृथक फल कहा गया उसके बाद समूचे विधान किया गया इसी प्रकार संभूति उपासना हिरण्यगर्भ उपासना और प्रकृतिक के लिए प्रकृति उपासना दोनों की निंदा की गई दोनों का फिर पृथक फल कहा गया आगे समुचय किया गया ऐसे कह करके वो हिरण्य कार्य ब्रह्म और प्रकृति शक्ति दोनों की उपासना कही गई उसके बाद जो उपासना उपासक है कार्य ब्रह्म उपासना करता है वो ब्रह्म लोक प्राप्त करेगा कार्य बास्य कत्युपत है ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए उपासक को अंतिम स समय तक उपासना करते रहनी चाहिए अंतिम समय उपस्थित होने पर भी उपासना करे मार्ग चिंतन करे मार्ग याचना करे तो मार्ग याचना करने के लिए तो अग्नि सुपथाय के मंत्र है उसके पहले मंत्र है हाँ पूषण करवा प्राजापत्य का करके हिरण मयन पात्रण सत्य सापित द्वारा कह कर जो दो जो चमके रहा है तेज उसको हटा दीजिए तो द्वारक की आसना करता है फिर मार्ग आसना करता है अंतिम समय में भी बार बार परमात्मा की स्तुति उपासना नमस्कार नमस्कार करके अंत में उपासना करने के लिए कहा गया तो ईशावास में जिस प्रकार तात्पर्य ग्राह लिंग है इस प्रकार सब तात्पर्य ग्राह का लिंग सब उपनिषद में अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य तात्पर्य निर्णय होने तक श्रवण करना पड़ता है श्रवण करके तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में उपनिषद का तात्पर्य निर्णय होने के बाद तात्पर्य निर्णय होता शास्त्र में जो संशय होता है शास्त्र क्या अद्वितीय ब्रह्म को कहता है अथवा देह के अथवा कर्मकांड या उपासना किसी में तात्पर्य है इसका निर्णय होता है श्रवण करने पर अद्वितीय ब्रह्म का ही प्रतिपादन करता है और जो कर्म उपासना कही गई अंत कोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए साक्षात कर्मों का कर्मफल प्राप्ति की में तात्पर्य नहीं है कर्मों के द्वारा अंत कोण शुद्धि हो ज्ञान प्राप्ति के लिए ये श्रवण करने के बाद प्रमाण संशय दूर होता है किंतु उसके बाद संशय होता है जिसको कहते हैं प्रमेय संशय है। प्रमेय जीव ब्रह्म की एकता इसमें संशय होता है जीव अल्पज्ञ है और ब्रह्म सर्वज्ञ है जगत करता है और जीव है साहंकार परिचिन् है दोनों की एकता कैसे होगी ये संशय की निवृत्ति के लिए मनन करना पड़ता है और करने के लिए भाष्य टीका आदि में जब व्याख्यान होता है उसमें मनन की प्रक्रिया भी बताते हैं और तो क्रमशः श्रवण करते करते मनन भी होता है श्रवण मनन करते करते जब संभावना पहले तो असंभावना जीव ब्रह्मिक एकता नहीं हो सकती कैसे होगा एकता कैसे होगी एक सर्वज्ञ कल्पज्ञ और जगत ये सारे जगत दिखता हो है, है ही नहीं नेह नानास्ती श्रुति तो निषेध कर देती है और सर्व ब्रह्म सब ब्रह्म कैसे अनेक नाम रूपात्मक दिखते ब्रह्म तो एक ये अनेक सब कार्य दिखते हैं सब कैसे ब्रह्म होंगे सब ब्रह्म हो जाए तो ब्रह्म भी अनेक हो जाएंगे ये सब संशय की निवृत्ति मनन कर्न से स्वप्न दृष्टान्त से मनन करने पर संशय की निवृत्ति होती ये संभावित तो, संभव है सपन दृष्टान्त तो विचार करने पर स्वप्न देखते समय हो, मिथ्या होने पर भी सत्य जैसे लगता है इसी प्रकार जगत सत्य तो लगता है किंतु सत्य निर्णय नहीं हो है क्योंकि सपन भी देखते समय सत्य जैसे लगता है जागरण जितने सत्य स्वप्न देखते समय इतनी सत्य लगता है तो भी मिथ्या है तो यहाँ श्रुति निषेध करती है नास्ती नेह ना तो जागृत प्रपंच प्रपंच में मिथ्या तो हो सता है तब ब्रह्म अद्वितीय संभव है एक ही ब्रह्म संभव है तो जीव भी ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप है संभावना युक्तिया संभावितत्वासंधानम युक्ति से संभावितत्व तो का अनुसंधान करे उसका नाम मानना है और श्रवण मनन करने के बाद संशय तो दूर हो गया किंतु तो देह आदि में अहम बुद्धि नहीं जाती जितने अहम ब्रह्म सोहम से रटे देह में अहम बुद्धि नहीं जाती है तत्वम तो पदार्थ का लक्ष्यार्थ निर्णय करके बार बार शुद्ध चैतन्य जो बुद्धि आदि का साक्षी बुद्धि से पर बुद्धि से प्रकाशित नहीं होता है बुद्धि आदि को प्रकाश करने वाले बुद्धि को जो जानता है आपकी बुद्धि को आप जानते हैं आप बुद्धि नहीं बुद्धि को आप जानने वाले जो बुद्धि को जानने वाला है वही साक्षी आत्मा चेतन चैतन्य प्रकाश रूप है वही ब्रह्म है तो उसको जानने के लिए बार बार लक्ष्यार्थी चिंतन करने पर विपरीत भावना की निवृत्ति होती तो संशय विपरय रहित जो ज्ञान हो जाता है उसको कहते दृढ़ अपरोक्ष पहले महावाक्य से तो अपरोक्ष ज्ञान हुआ किंतु प्रतिबंध कर रहा संशय विपर्य वो ज्ञान को कहते प्रतिबद्ध अपरोक्ष अथवा अदृढ़ अपरोक्ष जब मन ने निन्न करने पर संशय विपर्य नष्ट हो जाता है प्रतिबंधक नष्ट हो गया तो ज्ञान अप्रतिबद्ध हो गया अथवा दृढ़ अपरक्ष हो गया दृढ़ अपरक्ष ज्ञान है संशय विपर्य तो ज्ञान उसी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तब ज्ञान होते ही वो तो स्वयं मुक्त हो जाता है उसको कहते जीवन मुक्त प्रार्ध कर्म जब तो रहता है सर रहेगा अपने दृष्टि से स्वयं मुक्त है अपनी दृष्टि से ना शरीर है न तो का कारण कर्म है स्वयं आत्मस्वरूप असंग निष्क्रिय ब्रह्मात्म रूप से रहता है किंतु तो प्रार्ध है तो अन्य की दृष्टि से शरीर भिछाटन उपदेश आदि रहेगा और ज्ञान उपदेश करेगा जब तक प्रारध समाप्त तो हो जाएगा तब विदेह कई प्राप्त करता है माया भूयश चांद विश्व मायावृति फिर विदेह मुक्ति जीवन अवस्था में ज्ञान होने के बाद उसको कहते जीवन मुक्त जीवन मुक्ति की प्राप्ति करता है और का समाप्त होने पर विद मुक्त तो हो जाता है टीकाकार अंत में, में मंगला मंगलाचरण करते ईशा प्रभृतिभाष्य शकर मंदोपकृति सिद्ध्यथम प्रणीतम टिप्पणम स्फुटम किए हैं मंगराज ईशा ईशा प्रभुति भाष्य से ईशा प्रभुतिपनिषद जो भाष्य वो भाष्य से शांक से से। शंकर सेदक शंकर पाठ भी तो परात्मनहां परात्मनहां है तो शंकराचार्य के परात्म परात्म परस््ये भाष्य से न ईशा प्रभुतिभाष्य भाष्य परात्मेश पर आत्मा यस् पर सब परात्मा परमात्मा परात्मा परात्मा हो गया भाष्य भाष्य से परात्मा न समानाधिक नहीं भाष्य पर परात्मा क्यों क्यों परमात्मा भाष्य में प्रतिपाद्य रूप से है इसलिए वो परात्मा भाष्य उसका टिप्पणम प्रणितम स्फुटम स्पष्ट टिप्पणी बनाया कि मंदो मंदोपकृति सिद्धिर्थम मंदानाम उपकृति मंदा उपकृत उपकार सिद्धि के लिए मंदो बुद्धि वाले के लिए जो तीक्षण बुद्धि वाले उनको तो किसी को तो केवल महावाक्य से ज्ञान हो जाता है केतुपास जिनको उपासना करके सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया अथवा योग योगाभ्यास करके निरविकल्प समाधि स्थित है तत्वों से महावाक्य से ज्ञान हो जाएगा और थोड़ा कुछ बाकी है तो भाष्य से भी ज्ञान हो जाएगा जिसको भाष्य से भी ज्ञान नहीं होता है वो टिप्पणी टीका भाष्य के अर्थ बड़े गंभीर है अर्थ भाष्य के को स्पष्ट जानने के लिए टीका के साथ है, टीका के साथ पढ़ने पर भाष्य के अर्थ स्पष्ट होता है तो मंदा नाम ये अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है उनके उपकार के लिए ये टिप्पणी मैंने बनाया इसे टीकाकार कहते हैं ये श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य से परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री श्या, शंकर भगवत कृतौ वाज सने उपनिषद भाष्यम संपूर्णम इतिमद परमहंसपरविराजकाचार्य श्रीशुद्धानंदवत शुद्धानंद भगवत आनंद ज्ञान कृता वाजसने संहितोपनिषद भाष्य टीका समाप्ता। पूर्ण मद पूर्ण